अब 29वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो धर्माचरण करने वाले अधर्म से पृथक सबको रखने में प्रवृत्मान हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो विद्वान लोग द्वेष को छोड़ के निरंतर बुद्ध की उन्नति करते दूसरे के अपराधों को क्षमा करते और सबको सुखी करते हैं वे इस जगत में सत्कार के योग्य होते हैं भावार्थ जो प्रथम कक्षा के विद्वान हों उनको राजा लोग पूछें कि आपकी क्या सेवा हम करें क्या-क्या तुमको दें जिससे विद्या सुशिक्षा और धर्म की उन्नति करो भावार्थ सब मनुष्यों को योग्य है कि विद्याओं को प्राप्त हो के सबको सुखी करें और जैसे दृढ़ पुष्टयान बने वैसा प्रयत्न करें सदा विद्वानों में प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करें भावार्थ सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि हे विद्वान जनों तुम्हारे संग से हम लोग पापों को छोड़ धर्म का आचरण करने वाले हैं आप लोग पिता के तुल्य हमको शिक्षा देओ जिससे हम, जिस हम दुष्ट आचरण से दूर रहें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है विद्वानों का यही कर्तव्य है कि जो अज्ञान अविद्या के दोषों से पृथक रख के सब दुखों से पृथक कर मनुष्यों को बड़ी अवस्था वाले धर्मात्मा करें भावार्थ विद्वान और सभापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि उन धर्म संबंधी कार्यों को करें जिनसे दुख और दरिद्रता प्राप्त न हो और आपस में मिलके सुंदर वीरों वाली प्रजाओं को करें इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 29वां और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अब 30वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में वायु और सूर्य का विषय कहते हैं भावार्थ जैसे अंतरिक्षस्थ वायु में जल ठहरता है वैसे सूर्य में नहीं ठहरता सूर्य मंडल से ही वर्षा द्वारा की प्रकटता होती है और यही सूर्य जल को ऊपर खींचता और बरसाता है जल की प्रथम सृष्टि अग्नि से ही होती है ऐसा जानना चाहिए फिर सूर्य मंडल के कृत्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जैसे सूर्य का बंधन करता है वैसे ही पृथ्वी आदि लोकों का भी है जैसे सूर्यमंडल प्रतिदिन रसों को खींचकर नियत समय पर बरसाता है वैसे इस सूर्य की किरणें भी प्रत्येक द्रव्य को प्राप्त होती हैं भावार्थ सूर्य अति दूरस्थ हो भूमि को धारण करता जल को खींचता है जैसे वह मेघ को छिन्न-भिन्न कर भूमि पर गिराता है वैसे ही राजपुरुषों को शत्रु गिराने चाहिए अब राजपुरुषों के कर्तव्यों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं जो लोग बिजली के तुल्य वेग बल युक्त होकर शत्रुओं को मारते हैं वे सूर्य के तुल्य राज्य में प्रकाशमान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने संतानों के दुख दूर कर सम्यक रक्षा कर बढ़ाते हैं वैसे ही प्रजा के कंटकों को निवृत्त कर शिष्टों का सम्यक पालन कर बढ़ावें भावार्थ राजपुरुष बहुत बल और धनाढ्य लोग यथेष्ट ऐश्वर्य को पाकर किसी को भय न दें किंतु सदैव दरिद्रि और निर्बलों को सुख में स्थापन करें निवास करावें भावार्थ जो राजपुरुष प्रजा में किसी को क्लेशित नहीं करते विरुद्ध कर्म का आचरण नहीं करते सबको सुखी करते उपदेश से बोध कराते वे सुख के देने से नित्य तृप्त करने योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे राजा शत्रुओं को मारकर पुरुषों का सत्कार व न्याय करता है वैसे ही रानी ुष्ा स्त्रियों को निवृत्त कर सद् की रक्षा करें अर्थाथ जैसे पुरुष न्यायधीशों वैसे स्त्रियां भी हूं भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि अपने दुखों को राज से निवेदन कर निवृत्त करा जो प्रजा की रक्षा में पीति से वर्तमान हैं उनको सुख दिला और जो हिंसक हैं उनका निवेदन कर दंड दिलावें भावार्थ जब राजाओं में युद्ध प्रवृत्त हो प्रजास्थ मनुष्य उनके प्रति ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं जितने हम लोग हैं वे सब तुम्हारे सहायक हैं जो ऐसे आप हम सब में एक दूसरे के सहायक न हो तो विजय कहां से होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे राजपुरुष प्रजा के गुणों को अपने लोगों के प्रति कहें वैसे प्रजा पुरुष राजपुरुषों के गुणों को अपने सहयोगियों से कहें ऐसे परस्पर गुण ज्ञान पूर्वक प्रीति को प्राप्त हो के नित्य आनंदित होवें इस सुक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 30वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 31वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या का विषय कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करके विमानादयान बनाके पक्षी के तुल्य अंतरिक्ष आदि मार्गों से सुख से गमन गमन किया करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य हाथों से यानों में यंत्रों को स्थिर कर और ताड़ना देकर इनको चलावें तो वे घोड़े के तुल्य पृथ्वी के ऊपर ऊपर जाने आने को समर्थ होते हैं फिर राजा प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने प्रताप से सब जगत की पालना करता वैसे धार्मिक प्रजा और राजपुरुष अपने राज्य की रक्षा किया करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो बिजली के तुल्य और सुशिक्षित वाणी के तुल्य वर्तते हैं वे अनेक शिल्प विद्या से साधियानों को बनाके ऐश्वर्य वाले होते हैं फिर स्त्री पुरुष के कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रात दिन परस्पर मिले हुए वर्तते हैं वैसे ही स्त्री पुरुष वर्तें जैसे पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के सब पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानकर विद्वान होते हैं वैसे ही स्त्रियां भी हों फिर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर अजन्मा कामना के योग्य सत्य गुण कर्म वाले स्वभाव वाला सेवनीय योग्य है वैसे हम सब जीव लोग हैं इससे ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्म में हमको सदा वर्तना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् उत्पोमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जिस जिस पदार्थ की कामना विद्वान लोग करें उस उसकी कामना कर जैसे विद्वान लोग उपदेश करें वैसे उनको सुन निश्चय कर स्वीकार और अनुष्ठान किया करें इस में विद्वान और विदुषी स्त्रियों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ के पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 31वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब 32वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को क्या कर्तव्य इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्त के साथ किया जाता है तो पूर्ण आयु और धन की प्राप्ति हो सकती है अब विद्वानों की मित्रता की अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिए कि किसी के सुख की हानि कभी ना करनी चाहिए मित्रता का भंग ना करना चाहिए सब सज्जनों की सदा रक्षा करनी चाहिए निरंतर सज्जनों के लिए सुख मांगना चाहिए भावार्थ जो समाधान युक्त अंतःकरण से औरों के लिए उत्तम शिक्षा युक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है उसको सब सत्कार करके बढ़ावें अब स्त्रियों के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है उस मनुष्य वा स्त्री का अहोभाग्य होता है जिसको अविष्ट स्त्री वा पुरुष प्राप्त हो जैसे गुण कर्म स्वभाव वाला पुरुष हो वैसी पत्नी भी हो यदि दोनों विद्वान स्त्री पुरुष ऋतु समय को न उल्लंघन कर अर्थात ऋतु समय के अनुकूल प्रेम से संतानो उत्पत्ति करें तो उनकी संतान प्रशंसित क्यों न हो जैसे छिन्न भिन्न वस्त्र सुई से सिया जाता है वैसे जिनके मन में परस्पर प्रीति हो उनका कुल सबका मान्य होता है भावार्थ यदि सुलक्षणा विदषी स्त्री श्रेष्ठ विद्वान जन की पत्नी हो तो धन की और सुख की बहुत प्रकार प्राप्ति होती है